लीजे सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर दो की कहानी कुत्सा मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में अपने घर में आदमी बादशाह को भी गाली देता है एक दिन मैं अपने दो तीन मित्रों के साथ बैठा हुआ एक राष्ट्रीय संस्था के व्यक्तियों की आलोचना कर रहा था हमारे विचार में राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं को स्वार्थ और लोभ से ऊपर रहना चाहिए ऊँचा और पवित्र आदर्श सामने रखकर ही राष्ट्र की सच्ची सेवा की जा सकती है कई व्यक्तियों के आचरण ने हमें शुद्ध कर दिया था और हम इस समय बैठे अपने दिल का गुबार निकाल रहे थे संभव था उस परिस्थिति में पड़कर हम और भी गिर जाते लेकिन उस वक्त तो हम विचारक के स्थान पर बैठे हुए थे और विचारक उदार बनने लगे तो न्याय कौन करे विचारक को ये भूल जाने में विलम्ब नहीं होता कि उसमें भी कमजोरियां हैं और उसमें और अभियुक्त में केवल इतना ही अंतर है कि या तो विचारक महाशय उस परिस्थिति में पड़े ही नहीं यह पढ़कर भी अपनी चतराई से बेदाग निकल गए पद्मादेवी ने कहा महाशय का काम तो बड़े उत्साह से करते हैं लेकिन अगर हिसाब देखा जाए तो उनके जिम्मे एक हजार से कम न निकलेगा उर्मिला देवी बोली खैर का तो क्षमा किया जा सकता है उसके बाल बच्चे हैं आखिर उनका पालन पोषण कैसे करे जब चौबीस घंटे सेवा कार्य ही में लगा रहता है तो उसे कुछ ना कुछ तो मिलना ही चाहिए उस योग्यता का आदमी 500 रुपए वेतन पर भी नहीं मिलता अगर इस साल भर में उसने एक हजार खर्च कर डाला तो बहुत नहीं है महाशय खा तो बिल्कुल निहग है जोरू ना जाता अल्लाह मियां से नाता पर उनके जिम्मे भी एक से कम ना होंगे किसी को क्या अधिकार है कि वह गरीबों का धन मोटर की सवारी और यार दोस्तों की दावत में उड़ा दे श्यामा देवी उद्दंड होकर बोली महाशय गा को इसका जवाब देना पड़ेगा भाई साहब यह बचकर नहीं निकल सकते हम लोग भिक्षा मांग मांगकर पैसे लाते हैं इसीलिए कि यार दोस्तों की दावतें हों शराबें उड़ाई जाएं और मुजरे देखे जाएं, रोज सिनेमा की सैर होती है गरीबों का धन यों उड़ाने के लिए नहीं है यहां पाई पाई का लेखा समझाना पड़ेगा मैं भरी सभा में रगे दूंगी उन्हें जहां पांच वेतन मिलता हो वहां चले जाए राष्ट्र के सेवक बहुतेरे निकल आएंगे मैं भी एक बार इस संस्था का मंत्री रह चुका हूं मुझे गर्व है कि मेरे ऊपर कभी किसी ने इस प्रकार का आक्षेप नहीं किया पर ना जाने क्यों लोग मेरे मंत्रित्व से संतुष्ट नहीं थे लोगों का ख्याल था कि मैं बहुत कम समय देता हूं और मेरे समय में संस्था ने कोई गौरव बढ़ाने वाला कार्य नहीं किया इसलिए मैंने रूठ इस्तीफा दे दिया था मैं उसी पद से बेलॉस रहकर भी निकाला गया महाशयगाह हजारों हड़प करके भी उसी पद पर जमे हुए हैं क्या ये मेरे उनसे कुन्हे रखने की काफी वजह न थी मैं चतुर खिलाड़ी की भांति खुद तो कुछ न करना चाहता था किंतु पर्दे की आड़ से रस्सी खींचता रहता था मैंने रद्दा जमाया देवी जी आप अन्याय कर रही हैं महाशय गाह से ज्यादा दिलेर और उर्मिला ने मेरी बात काटकर कहा मैं ऐसे आदमी को दिलेर नहीं कहती जो छिपकर जनता के रुपये से शराब पिए जिन शराब की दुकानों पर हम धरना देने जाते हैं उन्हीं दुकानों से उनके लिए शराब आती है इससे बढ़कर बेवफाई और क्या हो सकती है मैं तो ऐसे आदमी को देशद्रोही कहती हूं मैंने और खींची लेकिन यह तो तुम भी मानती हो कि महाशय गा केवल अपने प्रभाव से हजारों रुपए चंदा वसूल कर लाते हैं विलायती कपड़े को रोकने का उन्हें जितना श्रेय दिया जाए थोड़ा है उर्मिला देवी कब मानने वाली थी बोली उन्हें चंदे संस्था के नाम पर मिलते हैं व्यक्तिगत रूप से ढेला भी लाए तो कहूं रहा विलायती कपड़ा जनता नामों को पूछती है और महाशय की तारीफें हो रही हैं पर सच पूछिए तो ये श्रेय हमें मिलना चाहिए वो तो कभी किसी दुकान पर गए भी नहीं आज सारे शहर में इस बात की चर्चा हो रही है जहां चंदा मांगने जाओ वहीं लोग यही आक्षेप करने लगते हैं किस किस का मुंह बंद कीजिएगा आप बनते तो हैं जाति के सेवक मगर आचरण ऐसे शहदों का भी ना होगा देश का उद्धार ऐसे विलासियों के हाथों नहीं हो सकता उसके लिए सच्चा त्याग होना चाहिए यही आलोचनाएं हो रही थीं कि एक दूसरी देवी आई भगवती बिचारी चंदा मांगने आई थी थकी मांदी चली आ रही थी यहां जो पंचायत देखी तो रम गई उनके साथ उनकी बालिका भी थी कोई दस साल उम्र होगी इन कामों में बराबर मां के साथ रहती थी उसे जोर की भूख लगी हुई थी घर की कुंजी भी भगवती देवी के पास थी पतिदेव दफ्तर से आ गए होंगे घर का खुलना भी जरूरी था इसलिए मैंने बालिका को उसके घर पहुंचाने की सेवा स्वीकार की कुछ दूर चलकर बालिका ने कहा आपको मालूम है महाशय गा शराब पीते हैं मैं इस आक्षेप का समर्थन न कर सका भोली भाली बालिका के हृदय में कटता द्वेश और प्रपंच का विष बोना मेरी ईर्ष्याली प्रकृति को भी रुच कर जान पड़ा जहां कोमलता और सारल विश्वास और माधुर्य का राज्य होना चाहिए वहां कुत्सा और शुद्रता का मर्यादित होना कौन पसंद करेगा देवता के गले में कांटों की माला कौन पहनाएगा मैंने पूछा तुमसे किसने कहा कि महाशय महाशैगा शराब पीते हैं वाह पीते ही हैं, आप क्या जाने तुम्हें कैसे मालूम हुआ सारे शहर के लोग कह रहे हैं शहर वाले झूठ बोल रहे हैं बालिका ने मेरी और अविश्वास की आंखों से देखा शायद वो समझी मैं भी महाशय गा के भाई बंदों में हूं आप कह सकते हैं महाशय गा शराब नहीं पीते हां वो कभी शराब नहीं पीते और महाशय का ने जनता के रुपए भी नहीं उड़ाए ये भी असत्य है और महाशय खा मोटर पर हवा खाने नहीं जाते मोटर पर हवा खाना कोई अपराध नहीं है अपराध नहीं है राजाओं के लिए रईसों के लिए अफसरों के लिए जो जनता के खून चूसते हैं भक्ति का दम भरने वालों के लिए वो बहुत बड़ा अपराध है लेकिन ये तो सोचो इन लोगों को कितना दौड़ना पड़ता है पैदल कहाँ तक दौड़े पैरगाड़ी पर तो चल सकते हैं ये कुछ बात नहीं है ये लोग शान दिखाना चाहते हैं जिसमें लोग समझे ये भी बहुत बड़े आदमी हैं। हमारी संस्था गरीबों की संस्था है यहां मोटर पर उसी वक्त बैठना चाहिए जब और किसी तरह काम ही ना चल सके और शराबियों के लिए तो यहां स्थान ही ना होना चाहिए आप तो चंदे मांगने जाती नहीं हमें कितना लज्जित होना पड़ता है आपको क्या मालूम मैंने गंभीर होकर कहा तुम्हें लोगों से कह देना चाहिए यह सरासर गलत है हम और तुम इस संस्था के शुभचिंतक हैं हमें अपने कार्यकर्ताओं का अपमान करना उचित नहीं हमें तो इतना ही देखना चाहिए कि वे हमारी कितनी सेवा करते हैं मैं ये नहीं कहता कि का खा गा में बुराइयां नहीं है संसार में ऐसा कौन है जिसमें बुराइयां ना हो लेकिन बुराइयों के मुकाबले में उनमें गुण कितने हैं ये तो देखो हम सभी स्वार्थ पर जान देते हैं मकान बनाते हैं जायदाद खरीदते हैं और कुछ नहीं तो आराम से घर में सोते हैं ये बेचारे 2400 घंटे देश हित की फिक्र में डूबे रहते हैं तीनों ही साल साल भर की सजा काटकर कई महीने हुए लौटे हैं तीनों ही के उद्योग से अस्पताल और पुस्तकालय खोले इन्हीं वीरों ने आंदोलन करके किसानों का लगान कम कराया अगर इन्हें शराब पीना और धन कमाना होता तो इस क्षेत्र में आते ही क्यों बालिका ने विचारपूर्ण दृष्टि से मुझे देखा फिर बोली ये बतलाइए महाशय गा शराब पीते हैं या नहीं मैंने निश्चयपूर्वक कहा नहीं जो ये कहता है वह झूठ बोलता है भगवती देवी का मकान आ गया बालिका चली गई मैं आज झूठ बोलकर जितना प्रसन्न था उतना कभी सच बोलकर भी ना हुआ था मैंने एक बालिका के निर्मल हृदय को कुसा के पंक में गिरने से बचा लिया था अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर दो की कहानी कुत्सा मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में